संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व राजा भीत हब्य को ब्राह्मणत्व प्राप्त होने की कथा युधिष्ठिर ने कहा पितामह आप बुद्धि विद्या सदाचार शील और सब प्रकार के गुणों से संपन्न हैं आपकी अवस्था भी सबसे बड़ी है संसार में आपको सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जिससे सब प्रकार के प्रश्न पूछे जा सके अतः बताने की कृपा कीजिए ये क्षत्रिय वैश्य अथवा शुद्र किस उपाय से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है कौन सी तपस्या किस कर्म का अनुष्ठान अथवा किस शास्त्र के अध्ययन से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो सकती है विष्णु जी ने कहा बेटा क्षत्रिय आदि तीन वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी आप तो कहते हैं कि ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कठिन है किंतु मैंने आप ही से सुना है कि पूर्व काल में विश्वामित्र छत्री से ब्राह्मण हुए थे तथा यह भी सुना जाता है कि राजा वीतह ने भी ब्राह्मण प्राप्त किया था तथा आप बताइए किस वरदान अथवा तपस्या से राजा को ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हुई विश्व जी ने कहा युधि महायशस्वी राजा श्री वीत हव्य ने जिस प्रकार दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था उसका वृत्तांत सुनो पूर्व काल में धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाले महात्मा मनु के एक धर्मात्मा पुत्र हुआ जिसका नाम था सरियाती सरियाती के वंश में राजा वश हुआ उसके है, है और ताल जंग नामक दो पुत्र हुए ये दोनों ही राजा थे है है अर्थात दूसरा नाम वीतहब था के दस स्त्रियां थी उनके गर्भ से सौ पुत्र उत्पन्न हुए जो युद्ध से पीछे न हटने वाले और शूरवीर थे उन दिनों काशी में हरजस्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे जो वीरब के पितामह थे। के पुत्रों ने हरजस्व के राज्य पर चढ़ाई की और उन्हें गंगा यमुना के बीच अर्थात प्रयाग के निकट युद्ध में मार डाला तदनंतर हरजस्व के पुत्र व सुदेव का सुदेव का जो देवता के समान तेजस्वी और दूसरे धर्म के समान धर्मात्मा था काशी के राज्य पर अभिषेक किया गया किंतु तो वीरहब्य के पुत्रों ने आकर उसे भी संग्राम में मौत के घाट उतार दिया इसके बाद सुदेव का पुत्र देवोदास काशी का राजा हुआ उस महातेजस्वी ने जब मन को वश में रखने वाले वीरहब के पुत्रों का पराक्रम सुना तो इंद्र की आज्ञा से वाराणसी नाम की नगरी बसाई इसका घेरा गंगा जी के उत्तर तट से लेकर गोमती के दक्षिण किनारे तक फैला हुआ था इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इंद्र के अमरावती के समान शोभा पा रही थी उसमें निवास करते हुए राजा दीवोदास पर भी अहवंशी राजाओं ने धावा किया तब महाबली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 अंत में अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग चले और प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पर पहुंचकर दोनों हाथ जोड़े उनके शरणापन हो गए बृहस्पति नंदन भरद्वाजी बड़े शीलवान और दिवोदास के पुरोहित थे राजा को उपस्थित देखकर उन्होंने पूछा महाराज तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ी अपना सारा समाचार बतलाओ तुम्हारा जो भी प्रिय कार्य होगा उसे मैं निंदेह पूर्ण करूंगा राजा ने कहा भगवान वीतह के पुत्रों ने मेरे वंश का नाश कर डाला मैं अकेला ही भागकर आपके शरण में आया हूं। यह सुनकर महाभाग भरद्वाज मु ने कहा सुदेवनंदन तुम डरो मत मैं एक यज्ञ करूंगा उससे तुम्हें ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जिसकी सहायता से तुम हजारों वीतहब के पुत्रों को मार डालोगे यह कहकर भरद्वाज मुनि ने राजा के लिए पुत्रे नामक यज्ञ किया उसके प्रभाव से के के एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो संसार में प्रतर्दन के नाम से प्रसिद्ध था वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत तेरह वर्ष की अवस्था का सा दिखाई देने लगा उसी समय उसने अपने मुख से संपूर्ण वेद और धनुर्वेद का गान किया भरद्वाज मुनि ने उसे योग शक्ति से संपन्न कर दिया और उसके शरीर में संपूर्ण जगत का तेज भर दिया तदनंतर राजकुमार प्रतरदन ने अपने शरीर पर कवच और धनुष धारण किया उस समय उसका गाने लगे वह ढाल और तलवार बांधकर अपना धनुष टंकारता हुआ आगे बढ़ा उसे देखकर राजा दीवोदास को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रतरदन को युवराज बनाकर अपने को कृतकृत समझा इसके बाद दीवोदास ने शत्रुदमन को प्रतर के पुत्रों का वध करने के लिए भेजा। पिता की ओर चला रथ पर बैठे ही बैठे गंगा के पार होकर तुरंत ही वहां पहुंच गया उसके रथ की घोर खरगराहट सुनकर विचित्र ढंग से युद्ध करने वाले अह राजकुमार कवच से सुसज्जित होकर गराकार विशाल रथों पर बैठे हुए पूरी से बाहर निकले और बाणों की वर्षा करते हुए प्रतर्दन पर चढ़ आए तब उस तेजस्वी राजकुमार ने अपने अस्त्रों की वर्षा से शत्रुओं के अस्त्रों को रोक दिया और वज्र एवं अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों तथा भल्लों से उसके मस्तक काट डाले है, है वीर खून से लतपथ होकर सैकड़ों और हजारों की संख्या में धराशायी हो गए उस समय वे जड़ से कटे हुए पुष्पित पलाश के वृक्षों के समान दिखाई दे रहे थे पुत्रों के बारे जाने पर राजा वीतह नगर छोड़कर भाग गए और भृगु जी के आश्रम पर जाकर उन्होंने महर्षि की शरण ली भृगु जी ने राजा को अभेदान दे दिया इतने ही में उनके पीछे लगा हुआ राजकुमार प्रतरदन भी वहा आ पहुंचा और आश्रम में जाकर बोला इस आश्रम पर महात्मा भृगु के शिष्य कौन कौन है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 इनके पुत्रों ने मेरे समस्त कुल का विध्वंस किया है काशी का सारा प्रांत उजा डाला है और वहां की रत्न राशि भी लूट ली है इन्हें अपने पराक्रम का बड़ा घमंड था, इनके सौ पुत्रों को मैंने मौत के घाट उतार दिया अब इनका भी वध करके मैं पिता के ऋण से उऋण हो जाऊंगा यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने दया से द्रवित होकर कहा यहाँ तो कोई भी छत्री नहीं है ये सब के सब के ब्राह्मण ही हैं। सत्यवादी का यह सुनकर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर धीरे से कहा भगवान यदि ऐसी बात है तो भी मैं हो गया क्योंकि मेरे पराक्रम से इस राजा को अपनी जाति त्याग देनी पड़ी अब आप मुझे जाने की आज्ञा दे और मेरे कल्याण का चिंतन करे भृगुज ने प्रतरदन को जाने की आज्ञा दे दी और वह जैसे आया था वैसे ही लौट गया इस प्रकार भृगोजी के वचन मात्र से राजा वीतह्य ब्रह्मर्षि हो गए क्षत्रिय होकर भी भृगु की कृपा से उन्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गई